तारा द्वारा विरचित अद्वित मकरंद है ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है जीव अल्पज्ञ है तो फिर जीव कैसे ब्रह्म के साथ एक हो सकता है जब अल्पज्ञ है ईश्वर सर्वज्ञ है दोनों की एकता कैसे होगी तो इसमें जीव में भी ब्रह्म का जो लक्षण है सर्वज्ञ तो, सर्वकारणत्व तो, ये दोनों लक्षण दोनों प्रत्येक आत्मा में हो तभी जीव ऐश्वर्य की एकता होगी ऐसे लक्ष्यार्थ लेकर के शुद्ध चैतन्य है उसमें सर्वज्ञ तो नहीं अल्पज्ञ तो नहीं एक है। ऐसा सर्वत्र कहते हैं किन्तु इसी ग्रंथ में विशेष लक्ष्यार्थ में तो एकत्व है सर्वज्ञत्व, तो सर्वशक्ति मीव तो में भी घट जाएगा ये बताते हैं जीव भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो जाएगा कैसे हो जाएगा ये बताते हैं तृतीय श्लोक बोलो नो इसमें मिथ्या पदार्थ जो राजु में सर्प सपन दृश्य है वो उसका दृष्टा ही जो देखता है वही निर्माता बनाता है कोई दूसरे बनाने वाला नहीं बनता तो नहीं है तो भी अंतकरण विशिष्ट चेतन है जीव सपने में अंतकरण ही सपना प्रपंच बन जाता है प्रातिभाषिक पदार्थ जो को जो देखता है वही उसके लिए सर्प है एक स्थान में रज्जु है दो चार को को सर्पभ्रम हो गया तो सबको सर्पभ्रम हो जाएगा नहीं सबको हो जाएगा कोई जरूर नहीं कोई रज्जु देखता है सबको क्यों भ्रम होगा यदि सर्प ब्रह्म काल में होता है तो सबको दिखना चाहिए ब्रह्म काल में रज्जु में सर्प रहता है नहीं रहता है हैं? ब्रह्म काल में भी सर्प नहीं रहता है रहता है तो सबको दिखना चाहिए दिखता है सबको नहीं छोटा बच्चा दूसरे को डराता है दिखा कर रहता है बड़े बड़े लोग को डरते करके रास्ता में इसे डाल करके बच्चे रहते कोई बड़े लोग आते देखते डरते वो लोग करते देखो सर्प को डर सर्प ऐसे करके रखते हैं नहीं तो सर्प को मार करके रख देते हैं तो भी लोग तो डरेंगे सबको भ्रमण नहीं होता है जिसके लिए दिखता है सर्प उसी के लिए ही है प्रातभाषी अन्य के लिए नहीं है तो जो देखता है वही उसका निर्माता कोई दूसरा निर्माता नहीं उसके लिए सर्प है तो सर्प अनिर्वचन वास्तव नहीं है फिर प्रातिभाषिक पदार्थ का निर्माता कोई घट है कुलाल घट बनाता है कि प्रातिभाषिक पदार्थ को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है तृतीय श्लोक की व्याख्या है मिथ्या पदार्थ से ही दृष्टा एवं उपादान मिथ्या पदार्थ का उपादान कारण द्रष्टा ही है कोई अलग नहीं उपादान है ये अभिप्राय यथा स्वप्न प्रपंच से तथा साखी स्वप्न देखने वाले स्वप्न का साखी ही उसका उपादान है तथा जाग्रत प्रपंच से अभी यही चला है सर्वस्य दृश्य मिथ्यात् इतने ही चलेगा अभी तो कोई पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं जाग्रत प्रपंच सब मिथ्या है ये श्रुति के द्वारा तो सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध होता है श्रुति तो कहती नेह नाना किंचन यह कार्य ब्रह्म में नाना है ही नहीं ब्रह्म में नाना प्रमाण है नहीं प्रमाण है सबसे बलव प्रमाण है, है। किंतु नाना दिखता है दिखता है ना नहीं अनेक दिखते हैं श्रुति कहती है ही नहीं तो किसको मानेंगे प्रमाण श्रुति को मानेंगे को मानेंग या प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे श्रुति को तो मानना ही चाहिए प्रत्यक्ष को मानते सब दिखने पर वस्तु सत्य है जो वस्तु दिखती है वो सत्य है ऐसा है क्या नियम रज में कभी सर्प दिखता है भ्रांति काल में हैं? नहीं दिखता है? समझते रज में सर्प कभी नहीं दिखता है भ्रांति काल में वो सत्य है ना नहीं हैं? सर्प है रज में नियम पर भी दिखता है तो दिखने से सत्य हो जाएगा क्या सपने आपने देखा आपके कमरे में दो हाथी आ गए उसमें कौन सा हाथी सत्य है, है? एक है दोनों सत्य है दिखता कहे सपने में सपने में जो जो दिखता है उसमें कितने अंश सत्य होता है हैं? कितने सौ में एक प्रतिशत तो सत्य होता है करोड़ रुपया आपको सपने में मिल गया जगने के बाद कितना रहेगा एक हजार एक लाख रहेगा तो क्या हुआ सपन प्रपंच मिथ्या है मिथ्या है ना नहीं मिथ्या है सप्न प्रपंच करोड़ों रुपया मिल गया कोई कोई आकाश में उड़ते हैं बड़े दिखाते हमारे पास कैसे सामर्थ्य सिद्धि देखो हम आके पर उड़ जाते हैं तो समय इतने सत्य लगता है तो सत्य लगने से वस्तु तो सत्य है ये निश्चय होगा चंद्र कितने बड़ा आपने देखा बताओ चंद्र एक फुट से बड़ा है ज्यादा से ज्यादा डेढ़ फुट इतने तो, तो कोई नहीं दिखा होगा इतने ही बड़ा देख चलो इतने बड़ा है इससे बड़ा चंद्र कभी भी देखा है ये डेढ़ फुट तो इतने है इतने बड़ा भी किसने चंद्र नहीं दिखा हुआ तो चंद्र इतने बड़ा है ना बड़ा है आपको मालूम है इतने है बड़ा है प्रत्यक्ष आपको दिखता है इतने किन्तु बड़ा किसे मानते हो ज्योतिष शास्त्र से वैज्ञानिकों बातें बड़ा है दूर के कारण छोटा दिखता है जो नक्षत्र तारा है तारागण सब है ना वो जानते चंद्र से छोटा है या बड़ा है मालूम है चंद्र से बड़ा है कितने बड़ा मालूम है बहुत बड़ा है कि दूर के कारण छोटे छोटे दिखते हैं? यहाँ भी पहाड़ के ऊपर चले जाओ देखो मकान सब दिखे छोटे छोटे दिखेगा बड़े पहाड़ पेड़ देखो मकान <laughs> मंदिर दिखे कोई छता लेकर खड़ा है ऊपर से छोटा दिखता है दूर के काम छोटा दिखता है रास्ता देखो चौड़ा रास्ता आगे जाकर कैसे जाता है, छोटा दिखता है तो दिखने पर वस्तु को जैसा दिखता है ऐसा नहीं दिखता तो है हम आते दिखता है किन्तु तो श्रुतिगति नहीं है स्वयं मित् श्रुति प्रमाण तो हो गया अब यहाँ विचार करना है तर्क के आधार पर निश्चय करना करना पड़ेगा एक ब्रह्म पारमार्थिक है ठीक वो सत्य है सब लोग मानते परमात्मा पारा ब्रह्म सत्य है जब प्राति के प्रातिभाषिकपन में दिखता है पदार्थ और रज्जु सर्प ये सत्य है या अच्छा? मिथ्या है सप्न में जो पदार्थ दिखता है सब, सब सब मिथ्या है क्या है सब सत्य है सब मिथ्या है और ये हो गया था व्यावहारिक प्रपंच एक हो गया प्रातिभासिक एक हो गया व्यावहारिक प्रातिभाषिक है रजु सर्प सपन दृश्य इसको क्या कहेंगे प्रातिभासिका का प्रातिभाषी क्योंकि प्रतितिकाल में है अन्य काल में नहीं है ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर सप्न प्रपंच नष्ट होता है जग जाने के बाद सपन प्रपंच नष्ट होता है ब्रह्म ज्ञान हो गया जगने से ही ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जिसकी निवृत्ति हो जाए उसको क्या कहेंगे प्रातिभाषी और व्यावहारिक पदार्थ की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान से ही होगी जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है उसको क्या कहेंगे व्यावहारिक प्रातिभाषी की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से हो सकती है आ, ब्रह्म ज्ञान से भी हो सकती है ब्रह्म ज्ञान के बिना भी ब्रह्म ज्ञान के बिना भी निवृत्ति हो तो उसको क्या कहेंगे प्रतिभाषी का अब ब्रह्म ज्ञान से ही जिसकी निवृत्ति हुआ वह प्रातिभाषी प्रपंच मिथ्या है इसमें कोई विवाद नहीं साधारण लोग भी कहते झूठा मैं सपने में देखा झूठा सर्प नहीं था जो झूठा में से भ्रांति से चला गया या सपने में, में देखा ऐसा हो गया कोई नहीं कुछ नहीं झूठा हाथी नहीं वागे नहीं इसमें सपने में चिल्लाया कोई चोर चोर कर कर डरते है चिल्लाते चोर आगे चोर आगे यहाँ सब लोग डरा देते हैं तो ऐसे भ्रांति होती सपन में तो प्रातिभाषी प्रपंच मिथ्या है इसमें विवाद है क्या निर्विवाद है प्रातिभाषिक प्रपंच आप देखते हो कभी सपना प्रपंच दिखता है नहीं ज्ञ है ज्ञान का विषय है जो ज्ञान का विषय होता है ज्ञ होता है प्रातिभाषिक वो मिथ्या है मिथ्या नहीं सपने में जितने ज्ञ है सब मिथ्या है सपनों को जानने वाले आप मिथ्या नहीं किन्तु आपसे भिन्न सपना प्रपंच सब मिथ्या है ये व्याप्ति का निश्चय होता है जो जो ज्ञ होता है ज्ञान का विषय होता है वह वह मिथ्या है यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यात्व दृश्यत्व का था खाली आंक से दिखना नहीं ज्ञान का विषय कैसे व्याप्ति यत्र यत्र दृश्यत्व जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वनी जहाँ नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है केवल ऊपर धूम दिखता है तो नहीं कोई सिगरेट पीकर छोड़ दिया ऊपर धूम है वह अग्नि नीचे से ऊपर धूम लगातार निकल रहा है विलक्षण धूम को देख करके अग्नि का निश्चय होता है जहां इसे धूम निकल रहा है बराबर नीचे अग्नि अवश्य है इसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान है यत्र यत्र दृश्यत्म तत्र तत्र मिथ्यात्म इसी के बाद अभी व्यावहारिक प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच दृश्य है या नहीं दृश्य है गेह है उसमें विवाद है कोई कहता को सत्य कोई कहता को मिथ्या वहां अनुमान करेंगे पर्वत में से देखे धूम उनके जोर से कोई कहता पर्वत बनी है क्योंकि धूम निकला है दूसरे कहता पर्वत में कहा से आएगी यहाँ तो म्याची से भोजन बनाते है यहाँ तो बनी है वहां पर्वत बनी कहा से आएगी बनी नहीं है धूम दिखता है तो वहां क्या करेंगे विवाद होने पर अनुमान करते पर्वतो वनीमान धूमवाथ क्योंकि धूम निकल रहा है क्योंकि हमको मालूम है जहां जहाँ धूमऐ से निकल रहा है जहा से वहां वन्नी होती है वन्नी नहीं तो धूम नहीं निकलता जैसे हृदय में यत्र वन्नी नाचती तत्र धूम अपनी और जहां धूम है वहाँ है यहाँ भी हो गया जो जो दृश्य है वो मिथ्या है जैसे स्वप्न प्रपंच जो मिथ्या नहीं पार्थिक सत्य ब्रह्म है वो ज्ञेय होता है ज्ञान का क्या चिद्र ज्ञान है ज्ञ नहीं होता है साक्षी ज्ञेय नहीं ज्ञान है जो दृश्य वो मिथ्या जो मिथ्या नहीं सत्य है वो दृश्य नहीं होता है तो व्यावहारिक प्रपंच को अनुमान करे प्रपंचो मिथ्या पक्ष क्या है प्रपंच साध्य क्या होगा मिथ्यात्म प्रपंचो मिथ्या इसको क्या कहेंगे प्रपंचो मिथ्या इसको क्या कह जाएगा प्रतिज्ञा वाक्य इसको प्रतिज्ञा पर्वतो वन इसको कहते पर्वतो कहतेमान प्रपंचो मिथ्या एक पक्ष और एक साध्य दोनों मिला करके जब कहेंगे प्रतिज्ञा है पर्वतो वर्ण्यमान ये क्या हुआ प्रतिज्ञा हेतु होता है धूम अवत्वात इसी प्रकार यहाँ भी करे प्रपंचो मिथ्या पक्षे क्या हुआ प्रपंच साध्य है मिथ्यात्व तो, प्रपंच मिथ्या है तो उसमें मिथ्यात्व रहेगा मनुष्य में तो मनुष्यत्व तो, गो में गोत्व तो, घट में घटत्व तो, और मिथ्या में मिथ्यात्व तो, प्रपंच मिथ्या है उसमें क्या रहेगा प्रपंच मिथ्यात्व तो रहेगा साध्य होता है मिथ्यात्व तो। और हेतु होता है दृश्यत्व दृश्यत्वात्थ क्योंकि व्याप्ति है ये यृश्य तत्र तत्र मिथ्यात्व तो व्यावहारिक प्रपंच सारा प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दृश्य है दृश्य इसलिए मिथ्या है दिखता है इसलिए मिथ्या है नहीं समझने वाले कहते साफ दिखता है कैसे मिथ्या कहेंगे क्या प्रश्न है ये सारा प्रपंच पर्वत सूर्य चंद्र ये सब दिखता है साफ मिथ्या कैसे कहेंगे उसका उत्तर क्या है दिखता है इसलिए मिथ्या है पूछता है क्या दिखता है कैसे मिथ्या होगा उत्तर दिखता है इसलिए मिथ्या है जो दिखता है दृश्य वही मिथ्या होता है दृ द्रि और दृश्य दो भागे एक दृघ रूप चेतन है बाकी सब दृश्य है जितने दृश्य सब मिथ्या है इसलिए व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या है या प्रातिभाषी का मिथ्या है प्रपंच सपना प्रपंच मिथ्या है बताओ सपना प्रपंच जैसे मिथ्या है ऐसे व्यावहारिक प्रपंच भी मिथ्या है यही दिया है यथा सपन प्रपंच से साखी होता है उपादान तथा जागृत प्रपंच दृश्य मिथ्या जागृत प्रपंच भी सब दृश्य है अदृश्य होने के कारण क्या है मिथ्या दृश्य होने के कारण मिथ्या है दिखता है इसलिए मिथ्या क्या क्या मिथ्या है जागृत प्रपंच मिथ्या है और उसका उपादान कौन होगा कारण तद्रष्टा हो सपन का दृष्टा साक्षी हो गया उपादान और जागृत प्रपंच का दृष्टा होगा उपादान जागृत प्रपंच का द्रष्टा होगा उपादान होगा जैसे सपन प्रपंच का साक्षी जागृत तो देखने वाले होगा दृष्टा उपादान प्रत्येक आत्मा, आत्मा है वो उपादान है मित्र प्रत्येक आत्मा है उपादान और मिथ्या जो कहते हैं ना एक शब्द कहते सत्य बोलता है मिथ्या बोलता है झूठ बोलता है वो मिथ्या अलग है ये मिथ्या अलग है ये प्रपंच का मिथ्या क्या कहते हैं ब्रह्म सत्य है सत्य किसको कहेंगे तीनों कार्य में रहे कभी बाध नहीं हो वह होता है सत्य रज्ज में जो सर्प दिखता है वो सर्प सत्य है नहीं बताओ सत्य नहीं सत्य है क्योंकि उसका बाध हो जाता है रज्ज को जब देख लिया सर्प रहता है सर्प का अभाव हो गया जो सत है उसका बाध नहीं होता है तीनों काल में बाध नहीं होगा त्रिकाला बाध्य होता है सत सत्य तो रजु सर्प सत नहीं है सत होता तो उसका बाध नहीं होना चाहिए सचैन न बाध्यत क्या बोलेंगे सचैन न बाध्यत रजुसर्प का बा होता है इसलिए सत नहीं है अच्छा जो सत्य होगा न सत असत तो राज्य स्वरूप असत है असत कौन होता है खरगोश का सिंह मनुष्य का सिंह नर विषाणा कहीं कह आता मूसक मूसक चूहा का सिंह देखा है छोटा है बड़ा मानो है खरगोश सिंह बड़ा है या चूहा का सिंह बड़ा है बताओ किसका बड़ा होगा सरसा विषाणा मूषक विषाणु नर विषाण बंध्यापुत्र इसको कहते असत असत का प्रत्यक्ष असत का ज्ञान कभी होता है दिखता है कभी नहीं होता है ये प्रपंच दिखता है रज्जु में सर्प दिखता है सर्प को असत कहेंगे असत होता तो दिखना नहीं चाहिए असत चेन न प्रत्येत रजु सर्प यदि असत होता तो नहीं दिखता रजू सर्प दिखता है क्या इसलिए असत नहीं है पुत्र दिखता है कभी कहीं किस देश में बंध्या पुत्र दिखेगा सस विछा नहीं है असचेन ना प्रतीयता तो रजू सर्प को अभी बताओ सत कहेंगे असत कहेंगे दोनों दोनों नहीं सत्य नहीं कहेंगे असत भी नहीं कहेंगे तो दोनों मिलाकर करो सत असत उभय कहेंगे सत्य भी हो और असत दोनों कोई एक पदार्थ पहले निश्चय करो जो सत्य भी हो और भी हो कोई पदार्थ किसको मालूम है किसने दिखा है सत्य भी हो और असत भी हो भी? कोई पदार्थ नहीं दृष्टान्त नहीं सत्य हो और असत्य हो सत्य असत का दोनों कैसे होगा इसलिए कोई दृष्टान्त नहीं मिलने से अप्रसिद्ध होने से रजूसर्प को सत असत उभय कसते तो रजु सर्प को सत्य कहेंगे सचैन न बाध्यता रजू सर्वसत है असचेन न प्रत्येत सत असत उभय है असंभव कहीं होता ही नहीं सत असत तो सत्य नहीं कर सकते असत नहीं कर सकते उभय भी नहीं कर सकते फिर क्या कहेंगे सत्य न न सक्य असत रूप से उसका निर्वचन न कथन नहीं हो सकता है सत असत उभय रूप से भी कथन नहीं होगा इसलिए उसको कहते अनिर्वचनीय क्या कहते अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय है निर्वक तुम न सक्य थे जिसका निर्वचन नहीं हो सकता है सत असत उभय रूप से जिसका निर्वचन निर्णय नहीं होता है उसको कहते अनिर्वचनीय अनिर्वचनियो को ही मिथ्या कहते मिथ्या शब्द कहा था अनिर्वचनीय बंध्या पुत्र मिथ्या है या सत्य है मिथ्या नहीं मिथ्या नहीं बंध्या पुत्र अनिर्वचनीय है असते है असते मिथ्या नहीं असत अलग है अलग है मिथ्या अलग प्रपंच इस प्रकार असत नहीं भी नहीं उभ भी नहीं किंतु मिथ्या है मिथ्या पदार्थ कभी दिखेगा यद असत भाष मानन तन मिथ्या सपन गजादिवत जो असत नहीं होने पर भी यदि दिखता है उसको कहते मिथ्या नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या बंधिया पुत्र नहीं पर नहीं दिखता है तो मिथ्या होगा सस नहीं है दिखता भी नहीं मिथ्या होगा नहीं पर भी दिखता है तो मिथ्या यदअसत भा तत मिथ्या रजुसर्प आधिपत सपन का जादिवत पंचोदेश में जो असत होकर के दिखता है उसको कहते मिथ्या जिस प्रकार रजुसर्प अनिर्वचन मिथ्या है ऐसे व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्या है व्यावहारिक प्रपंचे अनिर्वचनीय मिथ्या है अनिर्वचनीय ब्रह्म को भी कहते अवांग मनस गोचर वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म माया अनिर्वचन का क्या अर्थ माया अग्नि की वो माया हो गई अनिर्वचनीय प्रपंच अनिर्वचनीय रज सर्प भी अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ किसी भी शब्द से उसको नहीं कह सकते ये अर्थ नहीं है रजु सर्प को रजु सर्प कहते हैं, मिथ्या कहते है अनिर्वचनीय भी कहते है तो किसी भी शब्द से नहीं कह सकते यार तो वाह अब तो शब्द कितने प्रयोग क्या मिथ्या भी कहते है अनिर्वचन कहते शब्द से नहीं कहेंगे इसलिए शब्द तो कहते हैं। इसलिए अनिर्वचन का अर्थ सत नहीं कह सकते असत नहीं कह सकते सत असत उभय नहीं कर सकते ये अनिर्वचन है और ब्रह्म जो है वाणी का विषय नहीं किसी भी शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है जितने शब्द है किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है सामर्थ्य ब्रह्म में नहीं है लक्षण के द्वारा तो ब्रह्म को कहते हैं, किंतु शक्ति के द्वारा ब्रह्म नहीं कहा जाता है किसी भी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं इसे कहते अभांग वन यह तो वा जो निवर्तन थे अप्राप्य मन साणी का विषय नहीं है तो सारे प्रपंच जागृत प्रपंच दृश्य है दृश्य होने से क्या सिद्ध मिथ्या है देखो सर्वस्य सर्वस्व दृश्य तो मिथ्या तो दृश्य होने से मिथ्या हुआ अमिथ्या होने से उसका दृष्टा साक्षी है दो यहाँ है मिथ्या पदार्थ का दृष्टा ही उपादान होता है जैसे सपन प्रपंच का उपादान उसका साखी इस प्रकार जागृत प्रपंच सब दृश्य होने के कारण मिथ्या है होने के कारण उसका दृष्टा ही उपादान है प्रत्येगात्मा एवं उपादान प्रत्येगात्मा ही उपादान है इसे कहना पड़ेगा तदुतम यथा सप्न प्रपंच मयी माया विजृंभी एवं जागृत प्रपंचस् मयी माया विजृंभीत जैसे सप्र प्रपंच मेरे में दिखता है अयम मई मेरे में दिखता है माया विजन भी तो माया से ही दिखता है वास्तव नहीं माया का कार्य है एवं इस प्रकार जागृत प्रपंचस्य मई जागृत प्रपंच भी मेरे में दिखता है माया से ही माया विजन भी तो माया का कार्य है माया से ही दिखता है वास्तव नहीं है तो जागृत प्रपंच जो दिखता है उसका दृष्टा है और दृष्टा होता है मिथ्या पदार्थ का उपादान स्वयं ही दिखता है स्वप्न में आप ही बनाते हो आपके कर्म आपके संस्कार से आपको दिखता है बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं इसी प्रकार जाग्रत प्रपंच वैसा है एवं से प्रत्येक आत्मा तदृष्टुत्व तो लक्षण सर्वत्म प्रत्येक आत्मा उसको देखता है जागृत प्रपंच देखता है आत्मा जागृत प्रपंच का द्रष्टा है दृष्टा होने का द्रष्ट तो हो गया सर्वज्ञ हो गया सर्व सब सर, सारे प्र, प्रपंच को प्रत्येगात्मा देखता है इसे क्या हो गया सर्वज्ञ हो गया सर्व जाना सर्वज्ञ हो गया आज सबको कैसे जानता है दिखाएंगे सबको जानता है आप सबको देखते हो जान आखि से नहीं दिखे सबको जानते हो नहीं जानते हो नहीं जानते हो अभी बताएंगे सबको नहीं जानते हो किसको नहीं जानते बताओ मेरे पर्वत किसने देखा है मेरे पर्वत आपने नहीं देखा नहीं जानते हो ना नहीं जानते हो ना जिसको नहीं जानते हो उसको कह नहीं सकते हो जब बोलते हो उसका ज्ञान मानना पड़ेगा मेरे पर्वत के विषय में कुछ ज्ञान नहीं तो मेरे पर्वत में नहीं जानते हो किसी कहोगी जो कलम को मैं नहीं जानता है वो कहेगा कलम क्या है? पता नहीं वो कहेगा मैं कलम क्या नहीं जानता हूं कलम क्या नहीं जानता है? वो कहने के लिए कलम शब्द प्रयोग करने के लिए उसके अभी आगे साथ आथ, अभी आने वाला पहले देखो दृष्टित्व लक्षण सर्वज्ञत्व अत अधिष्ठान लक्षण सर्वकारणत्म अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु का कारण है अधिष्ठान रज्जु में सर्वधिकता है सर्प का अधिष्ठान रज्जु ही सर्प का कारण है रज्जु का ज्ञान सर्प बन जाता है रज्जु है सर्प का विवर्त उपादान कारण रज्जु का विवर्त क्या होता है सर्प प्रपंच का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म अब ब्रह्म का विवर्त उपादान कारण क्या है हैं? ब्रह्म का कोई कारण ही नहीं ब्रह्म विवर्त उपादान कारण होगा है डरते प्रपंच का विवर्त उत्पन कारण ब्रह्म है और परिणाम उत्पादन कारण कौन मालूम है माया माया का परिणाम है अब ब्रह्म का विवर्त है जैसे रज्जु सर्प है ना रज्जु सर्प परिणाम या विवर्त मालूम है रज्जु का विवर्त है रज्जु अज्ञान का परिणाम है रज्जु अज्ञान का परिणाम और रज्जु का विवर्त रज्जु का था रज्जुअसन चैतन्य उसका विवर्त है इसलिए वो अधिष्ठान ही उसका उपादान कारण होता है विवर्त उपादान कारण तदिष्ठान तो तो लक्षण सर्व कारण सिद्ध्य प्रत्येगात्मा का में अभी इसमें शंका करते हैं नन बहु दूर व्यवहित तो मेरुवादीना अदृश्य मना नाम कथम प्रत्येगात्मा दृष्टा मेरु पर्वत बहुत दूर में है व्यवधान है वो तो दृश्यमान नहीं होते गाय नहीं होते तो प्रत्येगात्मा उनका दृष्टा कैसे बनेगा प्रत्येगात्मा सब जगत का दृष्टा बताया कैसे सब जगत का दृष्टा हमको तो दिखता नहीं दिखाया किसने मेरे पर बताओ? तो दृष्टा कैसे बनेगा कथम बात उपादान हो फिर उ, उसका उपादान कैसे बनेगा दृष्टा हो तो उपादान होगा दृष्टा ही नहीं तो उपादान कैसे बनेगा ये शंकान से कहते श्रेणु तर ही सुनो रहस्यम रहस्य एकांत में बता जाता है ये रहस्यम ये मर्म है वेदांत में ये विशेष है बड़े बड़े तारकी कवि फिर झुक जाते हैं पहले तो शरीर में कुछलाट आएगा फिर बाद में बड़े बड़े तारकी कवि वेदांत को मानते है मानना पड़ता है वेदांत ग्रंथ की व्याख्या लेके लग जाते हैं अनुमान करके इसे वेदांत जो कहते हैं देखो कहते कहतेम कालम मेरुवादिकम अहम न ज्ञासिसम मेरू तो मैं नहीं जाना था इतने दिन तक अभी तक तो मुझे मेरु का ज्ञान हुआ ही नहीं देखा नहीं देखा है किसने हंसा देखा है चीर विवेक करने वाला देखा है किसने ऐसे कोई कहा तो हमने तो नहीं देखा है मेरु आदि तो को तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ ये शब्द प्रयोग करते हैं कहते ना नहीं किसका अज्ञान है मेरु पर्वत मैंने नहीं देखा ऐसा कहते हैं ना नहीं किसने देखा है क्या बोलो देखा है नहीं देखा है क्या नहीं देखा मेरु पर्वत नहीं देखा तो मेरु पर्वत का ज्ञान आपको है? है ज्ञान है अज्ञान है अज्ञान है किसका अज्ञान मेरु पर्वत का अज्ञान आपको है है ना? अज्ञान केवल नहीं मेरु पर्वत का अज्ञान काली अज्ञान नहीं, मेरु पर्वत का अज्ञान आपको है घट ज्ञान कहेंगे पट ज्ञान कहेंगे घट ज्ञान पट ज्ञान में कोई भेद है या एक है बताओ हैं? भेद है विशेषण है घट और पट घट ज्ञान का विशेषण घट पट ज्ञान का विशेषण पट घट पटादी विषय होता है ज्ञान का विशेषण जिस प्रकार ज्ञान का विशेषण विषय भिश्चा हुआ इस प्रकार अज्ञान का भी विशेषण विषय होता है घट का अज्ञान है पट का अज्ञान है पुस्तक का अज्ञान है तो अज्ञान का विशेषण भी घट पट पुस्तक ये सब होते हैं तो आप भी आपने कहा मेरु का अज्ञान मेरे में था अज्ञान है किसका अज्ञान मेरु अज्ञान आप में है ये क्या हमसे सुनकर के बोलते हो ये आपको निश्चय मेरु का अज्ञान आप में है मेरु का आप जानते हो कोई बोलो जानते हो भाई नहीं जानते हो मेरु का अज्ञान है है क्या कैसे किससे सुना किस पूछकर के निश्चय क्या आपको अनुभव होता है कि मेरु का अज्ञान है है ना मेरु के अज्ञान का आप जानते हो मेरु के अज्ञान का आप साक्षी है घट ज्ञान मुझे नहीं हाँ व्याकरण मैंने नहीं पढ़ा मैंने हाथ में सिंह नहीं देखा ऐसे कहते ना नहीं मेरू मैंने नहीं देखा कहेंगे तो अज्ञान का विशेषण हो गया मेरू पर्वत घटो ज्ञान का विशेषण जैसे घट होता है घट अज्ञान का विशेषण घट होगा मेरु के अज्ञान का विशेषण क्या हुआ मेरू विशिष्ट दंडी पुरुषों का प्रत्यक्ष किसको होगा दंड ज्ञान के बिना दंड विशिष्ट पुरुष को कहते दंडी पुरुष दंड नहीं देखा कहेंगे ये दंडी कुंडल कान में लगाते कुंडल नहीं देखा किसी व्यक्ति का आप कुंडली कहोगे कुंडल नहीं तो कुंडली बनेगा छता नहीं तो छतरी कहेंगे दंड नहीं तो दंडी कहेंगे दंडी ऐसे ज्ञान होने के लिए विशेषण है दंड उसका ज्ञान चाहिए दंड ज्ञान के बिना दंडी ज्ञान होगा विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण दंडित ज्ञानम प्रति किम कारणम दंड ज्ञानम कारणम दंड नहीं दंडित ज्ञान के प्रति क्या कारण है दंड ज्ञान दंड ज्ञान नहीं होगा तो दंडित ज्ञान नहीं होगा विशेषण का विशेषण के ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है मेरु के अज्ञान का ज्ञान आपको है है क्या है मेरु विषय को अज्ञान का ज्ञान आपको है मेरु अज्ञान अज्ञान में विशेषण क्या है मेरु मेरु रूप विशेषण के ज्ञान के बिना मेरु के अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा मेरु के अज्ञान का ज्ञान आपको है आपने ही बताया मेरु में नहीं जानता हूँ मेरू का अज्ञान मेरे में है तो अज्ञान का विशेषण मेरू है नहीं तो विशेषण ज्ञान है कि ना, के बिना मेरु अज्ञान का ज्ञान होगा विश्व ज्ञान होगा दंड के बिना जैसे दंड ज्ञान नहीं होता है दंड ज्ञान नहीं दंडी है कुंडल ज्ञान नहीं तो कुंडली है घट के ज्ञान घट ज्ञान कहें तो घट होता है विश्वजन घट अज्ञान कहे तो घट होगा अज्ञान क्या विशेषण में मेरू को नहीं जानता हूं मेरू का अज्ञान मेरे में है मैं जानता हूँ मेरू का ज्ञान मुझे नहीं है मेरु का ज्ञान है मेरु अज्ञान के मैं जानता हूं तो मेरु ज्ञान के बिना मेरु के अज्ञान का ज्ञान होगा तो मेरु का ज्ञान सबको है।, है युक्ति से सिद्ध होता है मानना पड़ेगा नहीं तो मेरु का ज्ञान मुझे नहीं ये कहने के लिए मेरु का अज्ञान है कहने के लिए विशेषण ज्ञान चाहिए इसलिए विवरणकार ने कहा अन्यत भी कहा गया सर्व पदार्थ कोई ज्ञातत्व तो न कोई अज्ञातत्व तो न साक्षी का विषय आप कितने पदार्थों को जानते हो ज्ञातत्व तो न और कितने पदार्थों तो को जानतो हो अज्ञातत्व न अज्ञातत्व मेरू का ज्ञान है ज्ञातत्व तो नही इस पुस्तक पुष्प को देखा पुष्प का ज्ञान हो गया पुष्प ज्ञान होने पर अभी पुष्प ज्ञातत्व न पुष्प ज्ञातम ज्ञातत्व न पुष्प ज्ञान हुआ पुष्प का ज्ञान कैसे हुआ ज्ञातत्व ना अरे मेरे हाथ में फल दिखता है क्या नहीं दिखता फल का ज्ञान है अज्ञात फल, फल ज्ञात थे है क्या ज्ञात है अज्ञातत्व फल ज्ञात है ये ज्ञात है ज्ञातत्व ना किन्तु फल ज्ञान होता है और न फल का ज्ञान आपके है फल का ज्ञान है ना मेरे हाथ में फल दिखता है क्या फल का ज्ञान है अब फल हो कुछ पदार्थ हम रख दिया रख देते हैं दूसरे पुष्प है मेरे हाथ में जो पुष्प है वो दिखता है आपको नहीं दिखता है। तो ये पुष्प का अज्ञान है पुष्प अभी जो मेरे हाथ में पुष्प है ये आपको अज्ञातत्व तो न ज्ञात तो हुआ तभी आप कहते पुष्प का अज्ञान है इसको थोड़ा समझने के लिए विचार करने पर धीरे धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा पहले पहले अटपटा लगेगा मेरू पदार्थ का भी ज्ञान आपको तो सीधा हो तो गया ना नहीं ज्ञातत्व नहीं अज्ञातत्व मेरु का ज्ञान है कहानी के लिए मेरु ज्ञान चाहिए अज्ञान विशेषण रूप से ज्ञान विशेषण ज्ञान ग्णा के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा दंड ज्ञान के बिना दंड पुरुष ज्ञान नहीं होगा मेरु का ज्ञान है कहानी के लिए मेरु ज्ञान चाहिए किंतु ज्ञातत्व नहीं अज्ञातत्व देखो एक काल मेरुआदिक नज्ञासी ही अज्ञान विशेषणतः मेरुआदिक अज्ञान के विशेष अनुरूप से मेरु का स्मरण होता है अभी देखते नहीं स्मरण होता है और स्मरण कैसे होगा अनुभव के बिना स्मरण नहीं होता है तम मेरु आदि अनुभव बिना अनुपद्यमान सन मेरु आदि के अनुभव के बिना नहीं हो सकता है तो फिर स्मरण क्या कल्पना करेगा मेरु आदि अनुभवम कल्पयती मेरु आदि का अनुभव की कल्पना होती है किसके द्वारा स्मरण से स्मरणम कल्पेटी अनुभव का अनुभव की कल्पना स्मरण से होती है यदि अनुभव हुआ कैसा अनुभव हुआ प्रत्यक्ष दिखता है मेरू तत्व इंद्रिया अप्रवृत्ति है मेरु पर्वती के साथ आपके इंद्रिय का संबंध है इंद्रिय मन आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है तो फिर ज्ञान कैसे होगा प्रत्येक आत्म चैतन्य अध्यत मेरु आदि अनुभव वक्तव्य अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु है प्रत्येक आपके स्वरूप में मेरु अध्यस्त है अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान में जो आरोपित होता है उसको भी अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश कराएगा रज्जु अवच्न चैतन्य में सर्प दिखता है सर्प फिर प्रकाशित कैसे होगा साक्षी के द्वारा अधिष्ठान चैतन्य के द्वारा ही अध्यस्त पदार्थ प्रकाशित होता है अध्यस्त से अधिष्ठान में उपादान तो प्रत्येगात्मा में अध्यस्त होने से ही मेरु आदि का अनुभव कहना पड़ेगा और यदि आदि अध्यस्त सिद्ध हो गया अध्यस्त से अधिष्ठान में उपादान अधिष्ठान उपादान होगा तद भानादेव भान भवती अधिष्ठान के ज्ञान से ही अध्यस्त का ज्ञान होगा राज्य में सर्प भ्रम काल में दिखता है दिखता है सर्प को देखते समय आपको रज्जू दिखती है नहीं बताओ हैं नहीं दिखते है दिखते सर्प को देखते समय रज्जु दिखती है रज्जु दिखती है नहीं बताओ सर्प को देखते समय रज्जू रज्जू को जो छिपा देंगे सर्प दिखेगा जब भी रज्जू नहीं दिखती है रज्जू को कोई छिपा दिया कपड़ा से ढाक दिया सर्प दिखना चाहिए दिखता है तो सर्प कब दिखेगा कपड़ा को हटा रज्जु दिखने पर सर्प दिखेगा रज्जू नहीं दिखे तो सर्प दिखेगा बताओ रज्जु में सर्पभ्रम हुआ रजू को यदि कोई कपड़ा से ढाक दिया हटा लिया हाँ सर्प दिखता है तो सर्प भ्रांति से सर्प देखने के लिए भी अधिशान दिखना चाहिए अधिशान ज्ञान कारण है हाँ रज्जु तुमने तो ज्ञान नहीं होता है एकदम तो ने कुछ ज्ञान होगा तभी सर्प दिखेगा अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए क्यों अभी देखो कई राज्य में सर्प भ्रम हुआ अब राज्य को कई छिपा दिया कपड़ा ढक दिया राज्य को ले लिया फिर आप देखो सर्प दिखेगा क्या बोलोगे सर्प कहाँ चला गया दिखे सर्प सर्प देखने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, ज्ञान चाहिए रजुत ना रजतव प्रकार का निर्णय हो गया तो सर्प नहीं दिखेगा किंतु कुछ है इदम तु ज्ञान होता है ज्ञान होने पर सर्प दिखेगा इसे सर्प आपको मालूम है सर्प आप जो राज्य में सर्प देखते हो ना किस इंद्र से दिखता है मालूम है सर्प चु से आप आंख से देखते ना ना राज्य में सर्प आंख से दिखता है बोलो आंख से नहीं दिखेगा क्योंकि प्रातिभाषिक सर्प वास्तव होता ना तो उसके साथ चक्षु का संयोग होगा ज्ञान होगा रज में सर्प वास्तव है क्या उसके साथ चक्षु का संयोग हो? नहीं होगा कल्पित वस्तु के साथ चक्षु का संयोग कैसे होगा चक्ष हो चक्षु संयोग नहीं होगा तो चक्षु से नहीं दिखेगा साक्षी के द्वारा ज्ञान होता है प्रातिभाषिक पदार्थ का ज्ञान साक्षी से होता है सपन प्रपंच का ज्ञान साक्षी को होता है प्रातभाषी पदार्थ का ज्ञान साखिये को होता है तो फिर आंख बंद करने पर सर्प दिखना चाहिए जो राज्य में सर्प दिखता है आंख बंद करो तो सर्प दिखेगा आंख खोलेंगे तो दिखेगा तो आंख खोलने पर दिखा बंद करने पर नहीं दिखा इसके द्वारा निश्चय होता है चक्यु से सर्प दिखता है ये जो इसको कहता है अन्य व्यति मृत सत्य घट सत्य मृत सब कारण है कुला दंड चक्र सब है मिट्टी नहीं तो घट बनेगा मिट्टी आ जाने पर सब कारण है तो घट बनता है ये अन्य व्यतिरिक के, के द्वारा कार्य कारण निश्चय होता है मृत घटस्य से कारण इसी प्रकार चक्षु संयोग होने पर चक्षु संयोग हुआ तो सर्प दिखा रज में सर्प आंख बंद कर दिया तो रज में सर्प नहीं दिखता है तो सर्प ज्ञान के प्रति चक्षु संयोग चक्यु, चक्यु तो कारण हो गया Osionfish. वस्तु तो चक्षु का जो चक्षु कारण होता है सर्प देखने के लिए नहीं अधिष्ठान देखने के लिए चक्षु से में दिखता है तभी तो सर्प भ्रम होता है जो चक्षु कारण हुआ सर्प के लिए देखने के लिए नहीं किसके लिए रज्जु दिखने के देखने के लिए तो सर्प भ्रांति काल में भी आपको रज्जु दिखती है? है या दिखती है रज्जु दिखती है रज्जु तो निश्चय नहीं होता है रजू ही दिखती सर्प रूप है ना सर्प रूप से क्या दिखती रज्जु ही दिखती रज्जु नहीं दिखी तो सर्पभ्रम कैसे होगा रज्जु दिखने पर सर्पभ्रम रजू ही नहीं दिखा सर्वभ्रम होगा ऐसे सर्पभ्रह्म काल में रज्जु दिखती है हा डरना नहीं सर्पभ्रह्म काल में रज्जु दिखती है रज्जु निश्चय नहीं है रज्जु रजुत्व नहीं दिखती है कैन रूपये दृश्य थे सर्पत्व न दृश्यते न दृश्यते किन्तु रज्जु दृश्य तेव रजु दिखती है सर्पत्व न दिखती है सर्पत्व किम दृश्य क्या सर्प रूप से दिखती है आपको रज्जु ही आप जो सर्प देखते हो क्या कहेंगे अरे रज्जु कहीं मैं सर्प देख रहा हूँ रज्जु ही सर्प रूप से आपको दिखती है तो रज्जु दिखती है नहीं रजू दिखती है क्या सर्प तु न तो भ्रांति काल में रज्जु दिखती है समझे है ना किंतु तो रज्जु रूप से नहीं दिखती है सर्प रूप से दिखती है कौन रज्जु तो भ्रांति काल में भी रज्जु दिखती है क्या नूपे न उसके लिए आंख चक्की संयोग चाहिए चक्की संयोग ने पर दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा इसलिए चक्की स्वयं कारण होता है तो यहाँ अध्यस्त वस्तु का ज्ञान चक्षु से नहीं होता है साक्षी से होता है रजु सर्प कहो सपन प्रपंच कहो अध्यस्त जो प्रातिभाषी के पदार्थे उनका ज्ञान चक्षु से होता है नहीं होता है साक्षी प्रत्यक्ष ही चक्षु से वस्तु हो संबद्ध वर्तमान से गृहते चक्षुरादिना, बस चक्षु का संबंध हो और विषय हो तो चक्षु से दिखेगा वस्तु नहीं हो अत होने पर चक्षु संयोग नहीं हुआ तो वस्तु का ज्ञान नहीं होता है संबद्ध हो और चक्षु संयोग हो संबद्धम वर्तमान संबद्ध हो चक्यु का और वर्तमान विषय हो तो चक्युर आदि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए रज्जु सर्प का प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होता है लगता है हम चखु से देखते हैं चखु संयोग कारण होता है रज्जु को देखने के लिए राज्य में सर्प देखने के लिए रज्जु ज्ञान चाहिए न अधिष्ठान को देखने पर ही अध्यस्त का ज्ञान होगा अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिखती है सर्प की सत्ता है ही नहीं अधिष्ठान का ही स्फूरण सर्प में दिखता है सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त की होती ही नहीं है अध्यस्त की सत्ता है क्या सर्प की सत्ता है नहीं सर्प का स्पुरन कैसे होगा स्पूर्ण चैतन अधिष्ठान है अधिष्ठान की सत्ता स्पूर्ति सर्प में दिखती है इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए अधिष्ठान तो देखो तद भाना देव भानम अधिष्ठान के भान से ही अध्यस्त का भान अधिष्ठान के भान के बिना अध्यस्त का भान इस नहीं होगा तस् सर्वमिदम विभा परमात्मा प्रकाश माने उससे स्व प्रकाशित तो होता है बाकी पदार्थ प्रकाश है नहीं तमेव अनुभाति अनुभाव परमात्मा प्रकाशित तो हो गया तो सबका प्रकाश हुआ तस्य भास उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है अन्य पदार्थ का प्रकाश है नहीं अधिष्ठान चैतन्य के भान होने से ही अध्यस्त वस्तु का भान होता है अधिष्ठान वस्तु की सत्ता से अध्यस्त में सत्ता दिखती है रज्जु सर्प की सत्ता है नहीं अधिष्ठान रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है पूर्णमद